विशेषण छिन्न एक उपाधि ले करके हो जाएगा इसी प्रकार एवं जीव साक्षी नाम निरूपये ईश्वर साक्षी नाम निरूपयती ईश्वर साक्षी का निरूपण करते है एक में उपाधि एक में विशेषण जीव में जीव में अंतकरण विशेषण आता छूटेगा नहीं साक्षी में किन्तु तो अंधकरण उपाधि विशेषण है कि अलग नहीं होगा कार्य से अलग नहीं होगा उपाधि जो कार्य से भिन्न है कार्यो को ले जाने से उपाधि साथ में जाएगा नहीं किंतु विशेषण साथ में जाएगा इसलिए पुष्प में जो लालिमा ये विशेषण है पुष्प को लेंगे तो लालिमा जाएगा स्फटिको में जो लालिमा ये उपाधि है स्फटिकों को लेने से लालिमा नहीं जाएगा विशेषण उपाधि में कार्य अन्वयी कार्य अन्वी ये अंतर है अच्छा अभी ईश्वर साक्षी को दिखाते है मूल में ईश्वर साक्षी तो माया उपहितम मायो उपहित चैतन्य जो होगा वो साक्षी होगा यहाँ उपाधि कौन हो गया माया ईश्वर के लिए उपाधि हो गया माया सत्तर पृष्ठा चलेगा नाइटी एट अच्छा हम सोच रहे की इतना दुर्गंधा चलेगा खत्म विशेषण उपाधि और वर्तमान दिया। विशेषण और उपाधि दोनों में वर्तमान होने हो करके व्यावर्तक होंगे तो दोनों ही वर्तमान होना पड़ेगा तथापि कार्य अन्वयी तद तो अन्वी तो भेदात विशेषण कार्य अन्वयी कार्य अर्थात तो जो भेद्य जिसको ये न करेगा उसके साथ विशेषण चलेगा <coughs> कार्य अन्वयी और तद अनन्वयी ये हो गया उपाधि कार्य अन्वयी तदअनन्वयी भेद तद विशिष्ट तद उपहित चैतन्य और अपिभेद तो तद विशिष्ट विशेषण ने विशिष्ट और उपाधि न उपहित चैतन्य भी भेद हो जाएंगे वेदय आह मूल में कहा विशेषण कार्यान्वयी व्यावर्तकम कार्य के साथ अन्वयी होगा और व्यावर्तक होगा और उपाधि कार्य अन्य वर्तमान तो दोनों ही होंगे जो कार्य अन्वयी होगा वो तो वर्तमान होगा उसको और कहने का जरूरत नहीं इसलिए नहीं कहा टीका में कार्य अन्वयी व्यावर्तकम वर्तमान चीअ बोध्यम मूल में कहा कार्य अन्वयी और व्यावर्तक तो। जो अन्वयी होगा वो वर्तमान होगा इसमें तो है ना क्या इसलिए मूल में नहीं कहा स्पष्ट कहते हैं तथा सती वर्तमान सती व्यावर्तकत्वम तो विशेषणत्वम और कार्य अन्य सती योग्यथोक्तम यथोक्तम यो तो अर्थात वर्तमान सती व्यावर्तक्य उपाधित्व कार्य पदम अत्र अवच्छेद्य छेद्य अन्वय योग्य परम कार्य के साथ अन्वयी कार्य के साथ अन्वय। ये कार्य शब्द से किसको लेंगे जो भेद्य छेद्य अवेद छे जिसको करेगा वो गया छेद्य कार्य पदम अत्र अवच्छेद्य जो भेद्य और अन्य योग्य उसके साथ कार्य के साथ अन्वय होगा अन्य योग्य होना चाहिए भी के इसका विशेषण बनेगा चैतन्य चैतन्य। विशेषण उदाहरण का उदाहरण देते हैं। रूप विशिष्ट घट अनित रूप विशेषण घट का रूप विशिष्ट जो घट है वह अनित्य हुआ तो होने से यहाँ रूप को विशेषण घट को विशेष लिया और घट अनित हुआ घट में अनित्व रहेगा यह दूसरा विशेषण होगा को रूप को विशेषण कहा? कह रूप से कार्य अन्वयित्व घट को अगर हम ले जाएंगे घटक का रूप उसके साथ जाएगा कार्य अन्वयी हुआ रूप कार्य अन्वयित अन्वित्वादि सत्वात अन्वयित्व वर्तमान अन्व और व्यावस्थक तीनों रहा अन्वयित्वादी दे दिया आदि से बाकी रूप से कार्य अन्यवादि सत्वाद विशेषणत्व विशेषण अर्थात रूपम विशेषण क्यों बीच में हेतु दे दिया उदाहरण मूल में कर्णसुलवचिन्नम नभ स्रोत्र कर्णसकुल उपाधि कर्णसकुल के द्वारा अवच्छि होगा जो तो वो नभ अभी उसके लिए कर्णसकुल को कहा जाएगा उपाधि क्योंकि वास्तविक यहाँ कर्ण संस्कुल्य और नभों का कोई संबंध होता नहीं यहाँ नभो को ले जाने से कर्णसुल्य जाएगा या नभो को तो ले नहीं पाएंगे तो दोनों के बीच में वास्तविक कोई अर्थात यह उसका संबंध इसी प्रकार की नहीं होता है मतलब। अच्छा टीका में कर्णस्य कार्य अनु पथ अच्छा ठीक है यहाँ कार्य अनुन्वयी कार्य हो गया अवच्छेद्य कर्णसकुली वास्तविक आकाश का अवच्छेद अवच्छेद तो बनेगा नहीं क्यूँकि आकाश को तो विभाजन करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है तो फिर भी कहते हैं कि उपाधि ये बनेगा अर्थात उसके ऊपर हम केवल इतना कल्पना करते हैं वास्तविक वो नहीं होगा सो उत्तर उपाधिर नया नयायिकेर व्यवहारण संज्ञम आप वेदांती जिसको उपाधि कहा नयायोग इस, इसको उपाधि नहीं कहते हैं न्यायिक का, का उपाधि अलग है साध्य व्यापक तो साधारण व्यापक वो उपाधि है तो वेदांती लोग जिसको भी उपाधि कहते हैं इसको लोग कहते हैं अयम एवं मूल में अयम एवं उपाधिर नयाय के ही परिचाय उचित है परिचय बताने वाला परिचय जो देगा उसको परिचय को कहेंगे कर्म, कर्म, बता देगा इतने आकाशो को आप स्रोत्र कहिए परिचाय होता है आगे ननु अस्तु कर्ण संस्कुल आदर उपाधित्व कर्ण संस्कुल उपाधि बने ठीक है अंत करण से तु तत्व प्रयोजन शून्य अंतकरण उपाधि क्यों बनेगा क्या प्रयोजन है अंतकरण को किसमे उपाधि बना रहे हैं है पूर्व पक्षी कह रहा है कि कोरोना कर्णी आकाश का अवच्छेद बन करके उपाधि बन जाए किंतु अंतःकरण क्यों उपाधि बनेगा प्रयोजन शून्य इसका कोई प्रयोजन नहीं है परिचय शब्द परिचायक परिचायक अर्थात इंट्रोड्यूशन परिचय देने वाला को परिचय जो कहे ना झूल हो गया झूल होने से ये उसको वृद्धि हो जाएगा परिचय परिचायक करता जो परिचय करायेगा हम जो कहते हैं है की घटाकाश घट यहाँ घटाकाश घटा का परिचायक है परिचय करवा दिया वास्तविक आकाश को कुछ व्यवच्छय कर देगा उसका सामर्थ्य नहीं इसलिए कहते खाली परिचय बता दिया हमारा बुद्धि में एक आगे आगे घटावच्छिन्न आकाश इतना ही अभी कहते हैं अंतकरण को आप उपाधि बना रहे हैं तो इसका क्या आवश्यक है तो कहेंगे अंतःकरण उपाधि बनने से चैतन्य का क्या संज्ञा पड़ेगा जीव साक्षी उपाधि उपाधिकरण जब उपाधि बनेगा जीव साक्षी होगा तो पूर्व पक्षी कह कि क्या प्रयोजन है साक्षी का कार्य क्या है जिसके लिए आप अंत को उपाधि मानते हैं नहीं प्रमाता विषय भाषण स्व साक्षिणम अपेक्षित जीव का एक साक्षी होगा अंतकरण उपाधि बनने से क्या काम का कहते प्रमाता को मदद करेगा किसके लिए विषय का भाषण करने के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं की नहीं प्रमाता विषय भाषण स्व जीव साक्षी को अपेक्षा करेगा ये नहीं है <Geneva> शक्षराधि जन्य वृत्ति अवचिन्न चैतन्येन एवं विषय प्रकाशन संभव शक्सराधि जन्य वृत्ति वृत्ति अवचिन्न जो चैतन्य वही अवचिन्न चैतन्य ही विषय का प्रकाश करवा देगा आप एक उपहित को क्यों मानते हैं? अर्थात उपाधि लेकर के उपहित को क्यों लेते हैं? अवचिन्न ही प्रकाश कर देगा उपहित मानने का जरूरत नहीं पूर्व कुछ का कहना है इते संख्य सिद्धांत कहता है कि अंतकरण से जड़तया विषय भाषकत्व अयोगा आप चाहे चक्षुराधि जन्य वृत्ति अवच्छि चैतन्य कहिए अथवा अंतकरण अवचिन्न चैतन्य कहिए अवच्छिन्न कहेंगे तो जड़ हो जाएगा जड़ होने से वो भाषण नहीं कर पाएगा विषय भाषकत्व अयोगा और दूसरा बात है तद से अभी, तो तया। अभी अगर आप कहेंगे कि वृत्ति अविन्न चैतन्य ही भाषक बनेगा भाषक वो है जिसको ज्ञान होगा कि हमने जाना घट ज्ञान जिसको अनुभव होगा अगर आप कहेंगे कि ये भाषण करने वाला अथवा ज्ञान जिसको होता है अगर वो कहेंगे की वृत्ति अव चैतन्य वृत्ती नाना होने से वृत्तीय अवचिन्न चैतन्य भी नाना हो जाएगा तो वृत्ती अवचिन्न चैतन्य जब नाना हो जाएगा यही वृत्तीय अवचिन्न चैतन्य ही भाषक है पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांत कह रहा है कि वृत्तीय अवचिन्न चैतन्य भाषक हुआ और यह नाना हुआ अभी घटाव छिन्न चैन घटावचिन्न चैतन्य घटका भाषक पटाव चैतन्य पटका भाषक घटा चैतन्य पटावचिन्न चैतन्य अलग हो गए फिर कौन कहेगा कि जो मैंने घट को देखा था वही मैंने पटो को देखा वही अभी ये देख देखा एक रहना चाहिए जो कि कि अभी अगर आप कहेंगे की भाषा को होगा तो ये तो नाना हो जाएगा वृत्ति न नाना हुए न तद अवच्छिन्न चैतन्य शिल्पी अनेकतया समस्त विषय अनुसंधातृत्व अनुपत सारे विषय का अनुसंधान करने वाला ये नहीं बनेगा ये नाना हो जाएगा प्रमा अंत करण अवच्छिन्न विषय अनुसंधान अन्य अपेक्षित प्रमाता भी अंतकरण अवच्छिन्न हुआ जो अवचिन्न हो जाएगा चैतन्य ये क्या जड़ रहेगा अभी और उसका सामर्थ्य रहेगा अवचिन्न हुआ तो जड़ हो चैतन्य अगर अवच्छिन्न हो गया तो वो जड़ होगा निरवच्छिन्न चैतन्य में ही प्रकाश सामर्थ्य रहेगा अवच्छिन्न चैतन्य में नहीं रहेगा चैतन्य उसका नाम प्रमाता है जीव है जी। वो विषय प्रकाश नहीं कर पाएगा क्योंकि अवचिन्न को अनुभव करने वाला तो पहले प्रमात्र से घटा होता है वास्तविक प्रमाता का अंतकरण वृद्धि हो करके ये अज्ञान सब दूर हुआ किंतु जैसे वृत्ति तो तो और उसी समय जो होने की वजह से ये भी तो साक्षी भी उसी समय में प्रमाता जी। को भी प्रकाश करता है जी। प्रमाता जो कहते हैं ना घट ज्ञान अहम ये वास्तविक कि सामर्थ्य किसका है कहेंगे घटक ज्ञानवान ये घटक ज्ञान का ज्ञान ये तो साक्षी का विषय है कहता है प्रमाता किन्ी का विषय अर्थात तो प्रमाता को भी साक्षी प्रकाश करता है उसी क्षण तो सर्वदा वृत्ति रहता है जिसमें समय वृत्ति नहीं रहेगा उस समय में साक्षी प्रमाता को विषय नहीं करेगा उसमें प्रमाता रहेगा नहीं वृत्ति नहीं रहेगा तो सुसुक्ति तो सुसुक्ति होने से प्रमाता को पता नहीं चलेगा मैं हूं गोल करो लय हो जाएगा अंतकरण लय हो गया इसलिए वृत्ति होने पर ही प्रमाता का सत्ता आएगा जीव का सत्ता आएगा वृत्ति नहीं है तो जीव का व्यंजक ही नहीं रहेगा इसलिए ये जो प्रमाता है ये भी जड़ है जड़क क्यों है कहते हैं अंतकरण अवचिन्न हुआ अवच्छिन्न मात्र के जड़क होगा निरवचिन्न ही प्रकाशक होगा प्रमा अंतकरण <laughs> अवचिन्न विषय अनुसंधान प्रमाता जो विषय का अनुसंधान करता है इसके लिए अन्य अपेक्षी का अपेक्षा होगा प्रमाता स्वयं विषय प्रकाश नहीं कर पाएगा मन तद अन्वित ब्रह्म अभिन्न से <laughs> तद अर्थात अंतकरण अन्वित अन्वित अर्थात संबंध अंतःकरण से संबंध अर्थात अंतःकरण से उपहित अंतःकरण उपहित जो चैतन्य वो कौन है कहने के ब्रह्म अभिन्न से ब्रह्म अभिन्न कौन है ये? साक्षी शब्द का उपहित ही है अंतःकरण के साथ जो अन्वित होगा वो ब्रह्म अभिन्न है वो साक्षी है समान है इसलिए उपाधि लेना पड़ेगा अन्वित शब्द से तद अन्वित से ब्रह्म अभिन्न से साक्षी न आवश्यकवाता स्वयं विषय का प्रकाश नहीं कर पाएगा जड़ होने से इसलिए प्रमाता के साथ अन्वित होगा और एक पदार्थ जो कि प्रकाश करेगा वो कौन है कहते हैं ब्रह्म साक्षी ब्रह्म अभिन्न साक्षी वही ब्रह्म है वही साक्षी है वो चैतन्य है वो प्रकाश करेगा प्रमाता को अवच्छा तो फिर अपने यही तो, हाँ। तो बंधन में मानता है ना नहीं, जड़? मा, जड़ तो नहीं जड़ तो जड़ कुछ सोचेगा नहीं, नहीं करके अच्छा। फिर, तो फिर वो जो, हाँ। ये, उसमें चिदा भाषा आता है चिदा भाषा आने से तो तभी तो उसमें सारे कार्यो सारे व्यापार तो यही करता है चिदा भाषा विशिष्ट अंतकरण तो है यही जीवन है तो ये सारे कार्य करेगा जो हम कहते हैं कि जो प्रमाता जड़ हो गया ये जड़ किंतु उसमें चीत का आभाष है आभाष होने से ये अपने आप को जड़ नहीं मानता है कौन इसमें जितने हम लोग बैठे हैं, कौन अपने आप को जड़ मानेगा कोई नहीं, नहीं मानेगा क्यों नहीं मानेगा कहते हैं कि हम दर्पण हैं, तो दर्पण का प्रकाश सामर्थ्य कहा अंधेरा में रख देंगे तो आपको दिखेगा नहीं, नहीं हमारे ऊपर एक टॉर्च लगाया गया है ये क्या है कहते हैं ये चिदाभास दर्पण में जो चिदाभास आता है दर्पण और नहीं मानता है कि मैं तो अंधकार हूँ अभी दर्पण कहता है कि मैं प्रकाश करने का सामर्थ्य मेरे में है मैं प्रकाशमान मान ऐसे दर्पण कहता है इन दर्पणों का व्यक्तिगत तो है प्रकाशन तो टर्च का प्रकाश से मानता है इसी प्रकार की जो जीव जो कि अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता ये चिदाभाष को ग्रहण करके मानता है की मैं चेतन हूँ किंतु परिछिन्न हो गया है इसलिए जीव अपने आप को चिदावास के द्वारा ही प्रकाशमान मान रहा है इसलिए कोई भी जीव नहीं कहेगा मैं जड़ हूँ चिदावास को लेकर के ले कहता है साक्षी अलग है प्रमाता अलग है और चिदावास अलग है अलग साक्षी का आवास वो साक्षी हो गया चित चैतन्य उसका आवास वो चिदावास कहा जाएगा इसलिए चित्त और चीदा अलग हो होगी बिंब और बिंबा भाषा प्रतिबिंब अलग हो गया नहीं तो साक्षी का ही तो आभाष उसमें हुआ ना तो क्योंकि साक्षी साक्षी तो और, तो और आभाषा अलग है ना मतलब कहते हैं साक्षी का उसमें प्रतिबिंब पड़ा हाँ? तो साक्षी वो फिर प्रतिबिंब पड़ से वो कह रहा मैं सुखी दुखी हूँ वही तो कह रहा है साक्षी कह रहा है मैं सुखी हो दुखी हो करता हो बोलता वो भी तो जब इसका साक्षी नहीं कह रहा है ये यही कह रहा है चीदा कह रहा है चिदाभास कह रहा है और ये चिदाभास को जब ज्ञान हो जाएगा अभी होकर के कह रहा है कि मैं सुखी दुखी क्यों? क्या कर रहा है अंतकरण में है अभी एक अंतकरण एक चैतन्य और बीच में एक चिदाभाष अभी क्या है ये जो चिदाभाष है ये अंतकरण पक्षपाती हो गया अंतकरण का जो धर्म है इसी को ही वो मानता है मेरा बोल करके ज्ञान हो जाएगा क्या है ये चिदाभास तो है। है इस तरफ हो जाएगा बस ये जाने से इसे छूट मतलब जब इसके साथ सटा हुआ है जब तक तो इसके साथ सटा होगा सुख दुग होता है इसे छुट जाएगा और जब ये छुट जाएगा जानेगा कि मैं बिंब हूँ तो वास्तविक क्या होगा उस समय वो निश्चय हो जाएगा कि मैं बिंब हूँ और ये प्रतिबिंब बन कर के व्यवहार पहले करता था एक अज्ञान अवस्था है अभी तो मैं व्यवहार भी नहीं करता हूँ ये प्रतिबिंब चिदाभाष भी मैं, मैं नहीं हूँ ये सब बिल्कुल मिथ्या है मतलब तो ये जो रजू सर्प जैसा चिदाभाष ही वास्तविक मिथ्या है चिदाभाष मितया हुआ तो फिर अंतकरण मितया है सब मितया तो छुटा लेना अपना तादाद में उसे छु, छुटा लेगा ये मानने वाला सारे ये चिदाभाष करेगा इसलिए व्यवहार में पंचदशी इत्यादि में कह दिया चिदाभाष ही जीव है किसी को जीव सबोश कह दिया जाता है यहाँ ये अंतकरण अवच्छिन्न क्यूँकी इसमें चिदाभाष का विचार इतना लाएंगे नहीं अंतिम एक जगह में लाएंगे नहीं तो इनका मुख्य विचार में चिदाभाष को जीवन नहीं अंतकरण अवचिन्न चैतन्य इसको जीवो कहेंगे हाँ बोलिए क्या है ना अगर हम चिदाभास भाषा फलो व्याप्ति में जाते हैं ये थोड़ा पंचोदशी में चला गया और अगर अंतकरण अवच्छिन्न जीवो कहेंगे ये वेदांत परिभाषा ये प्रक्रिया दोनों अलग अलग है इसमें कहीं फलो का विचार नहीं लाएंगे वेदांत परिभाषा मुख्य टीका में एक जगह में कह दिया वो तो श्रुति को दिखाने के लिए फलव्याप्ति पर ये सब कहेंगे नहीं तो ये फलव्याप्ती व्याप्ती इत्यादि इतना नहीं लाएंगे और वृति व्याप्ति चिदावास से ये पंचदेश इसमें लेंगे यहाँ अवच्छिन्न चैतन्य वास्तविक एक वाचस्पति मत है और एक विवरण मत है बीच में बापी मत भी है विवरण मत वाले ये प्रतिबिंब को लेंगे चिदावास को लेंगे मत वाले अवच्छिन्न चैतन्य को कहेंगे जीव तो ये दो प्रकार की मत चलता है प्रक्रिया अलग अलग है प्रतिबिंब कहने वाले थोड़ा ऊंचा है वास्तविक प्रतिबिंब को जब कहते हैं कहेंगे कि दर्पण में जो दिखता है अंतकरण में जो चिदाभास दिखता है ये जीव है और ये मिथ्या है चिदावास बोलकर के कुछ वास्तव पदार्थ नहीं होगा चैतन्य तो विवरण मत वाले कहते हैं दर्पण में आप कहते हैं कि की प्रणाम ये बोल रहा इस बार तो ये भी रहेगा ना? जी समी जी इसलिए कुमार चलेगा असली क्या मुझे ग्यारह तारीख को जाना है अच्छा एक दिन का कार्यक्रम मतलब वो पहले रखा हूं। आ, ठीक है तो ग्यारह को जाऊंगा बारह को वहाँ कार्यक्रम मैं तेरह को आऊंगा जी तो तीन दिन आपको चलाना पड़ेगा पहले ठीक है इसलिए वही मैं चला ही वही मैं ग्रंथा वही वही संग्राम मैं बता दूंगा आज। जी संजय आप चला देगी सवा चार तक चला देगी जी जी संजय ये अर्जेंट है ना इसको जीज़ी। जीज़ी। है। ये हुआ बोल करके फोन नहीं तो ठीक है अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सुनिए है नहीं <laughs> हाँ, हाँ ये, ये विवरण मत वाले कहते हैं हम जब दर्पण में देखते हैं ये पहले एक बार शायद शुरुआत में हम कहा कि विवरण मत वालक कहते हैं दर्पण में हम नहीं देख रहे हैं हमारा चक्षु का रश्मि जा करके दर्पण में टकरा करके आपका ओहो हो गया है ओ, अच्छा ये न्यूट नहीं होने से माइक्रोफोन एक ही समय में एक ही आप ठीक है तो जिस समय में ये दर्पण में टकरा करके जा करके सूर्य को ही ग्रहण करेगा अतः विवरण मत वाले कहते हैं ये जीव बोलकर के कुछ पदार्थ जिसको आप कहते हैं प्रतिबिंब दृष्टांत में दर्पण दार्शांतिक में अंतकरण में दिखने वाला चिदाभास। विवरण मत वाले कहते हैं ये पदार्थ नहीं है तो चक्षु के द्वारा किसको देखते हैं कहते तो हैं आकाश का सूर्य को देखते हैं तो कैसे देखते हैं कहते तो हैं प्रक्रिया बताते हैं ये जाते ये जाते ऐसे देखते हैं होता है जैसे वहां से आकर के यहाँ आंख में आता है विज्ञान कहता है, है ये और तो दर्शांतिका में कहते हैं वास्तविक आप बिंब को चैतन्य को साक्षी को ही जान रहे हैं जिसमें अहम बोल करके जान रहे हैं वार्तिक मत वाले कहेंगे अहम बोल करके आप चिदावास को अहंकार को जीव को जान रहे है विवरण मत वाले कहेंगे अहम कहकर के करके आप ब्रह्मो को ही जान रहे हैं क्योंकि चिदावास बोल करके कुछ तो पदार्थ नहीं है तो उनको दूसरे वाले कहते हैं वार्तिक वाले पद पूछते हैं अगर आप आकाशस्थ तो सूर्य को देखते हैं चक्षु के द्वारा क्यों उंगली इधर दिखाते हैं? अत्र पश्चिमी कहते हैं ना इसी प्रकार की अगर आप व्यापक ब्रह्मो को ग्रहण करते हैं, तो क्यों कहते हैं कि यह अस्थि अहम अत्र यहाँ क्यों कहते हैं तो फिर वो लोग उतर देते है अच्छा आपको लगता है कि यही वो है तब तो यही है तो ठीक है मान लीजिए ऐसा अर्थात आप ये तत्व तो तो को ग्रहण करने के लिए आपका अभी जो नहीं है क्योंकि आप मानते हैं यही जो दिखता है ये तो दिखता है ना इसको सत्य मानते हैं नहीं तो वास्तविक विवरण मात वाले कहते हैं ये है नहीं इसलिए विवरण मत को वेदांत तो में सबसे ऊंचा मत कहा जाता है और ये जो अवच्छिन्न कहते हैं ये वाचस्पति मत अवच्छिन्न वाद नाना जीववाद ये वाचस्पति मत ये वेदांत का थोड़ा प्रारंभिक अवस्था में लिया जाता है अवचिन्न वादक से जिस चैतन्य से अंतकरण बना हुआ है घटका अंदर में मिट्टी भरना और घट्टा जो मिट्टी से बना हुआ है दो तो अलग अलग है ना तो जिस चैतन्य से अंतकरण बना हुआ है उसको कहेंगे जीव ऐसे वो लोग कहते हैं अवच्छिन्द्रवाद इस मत में कोई चिदाश इत्यादि नहीं है इसलिए पहले आया था पूर्व पक्षी कहा वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य तो प्रकाश करेगा आप फिर और अगर साक्षी क्यों मानते हैं तो ये वाचस्पति मत वाला हुआ अवच्छिन्न चैतर्य जो है वही प्रकाश करेगा दूसरे मत वाला कहेंगे अवच्छिन्न हो गया तो जड़ हो गया वो नहीं कर पाएगा इसलिए साक्षी चाहिए विचार करते हैं। ये सब प्रक्रिया अलग अलग है क्या ना हम लोग अगर थोड़ा पंचदशी पहले सुनते हैं अगर वेदांत परिभाषा में आएंगे तो ये सब इधर उधर हो जाएगा <laughs> प्रमाता से लेते हैं को तो लेते हैं प्रमाता प्रमाता जीव ही है और। जीव है अगर हम पंचदशी मत लेंगे तो चिदाभाष विशिष्ट अंतकरण और ये मत लेंगे तो अंतकरण अवच्छिन्न किंतु ये मत में भी कहेंगे अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य अगर हुआ तब तो वो चैतन्य को प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है इसलिए आपको साक्षी तो मानना पड़ेगा पंचदशी मत में भी साक्षी मानेंगे इस मत में भी साक्षी मानेंगे यहाँ अवच्छिन्न चैतन्य जड़ वहाँ वृत्ति जो हुआ वो जड़ है चिदाभाषा आएगा उसको करने के लिए साक्षी चिदाभास के द्वारा वहां करेगा यहाँ किंतु साक्षी चिदाभाष के द्वारा कह रहा ऐसे यहाँ नहीं है क्योंकि चिदाभाष अविद्या वृत्ति ये सब ये इतना नहीं लाएंगे थोड़ा प्रारंभिक ग्रंथ होने से वो सबको नहीं लाएंगे साक्षिण आवश्यक टीका में पंचम पंक्ति में देख रहे थे उपाधि अर्थात अंतकरण अंतकरण से तद उपाधि तत्पद साक्षी साक्षी का उपाधि बनेगा अंतकरण ठीक है मैं दिया ना चतुर् एक दो तीन चार पाँच में तद तरण अंतकरण से अन्वित हुआ जो ब्रह्म अभिन्न साक्षी इसका आवश्यक है और तदउपाधि तस्वीर उपाधि साक्षी का उपाधि कौन बनेगा अंतकरण अंतकरण से अवश्य अभ्युपेयम आशय न आह ये मन में रह करके मूल कहा प्रकृत च जड़तया विषय भाषक अयोग्य चैतन्य चैतन्य उपाधित्व अंतकरण से विषय भाषक चैतन्य उपाधित्व ऐसा करना है अंतकरण विषय भाषक चैतन्य का उपाधि होगा बीच में दे दिया क्यों उपाधि का आवश्यक है क्या अंतःकरण से जड़तया जड़ता नहीं नु जीव साक्षिण ब्रह्म अभेदेन स्वयं प्रकाश जो जीव साक्षी है वो ब्रह्म के साथ अभिन्न ऊपर में कह दिया ब्रह्म अभिन्न से साक्षिण अर्थात जो साक्षी है वही ब्रह्म है अभी जीव साक्षी अगर ब्रह्म के साथ अभिन्न हुआ और स्वयं प्रकाश है सर्व विषय अनुसंधानित्व अभ्युपगमे अभी जो जीव साक्षी हुआ वही ब्रह्म है वो सर्व विषय का अनुसंधान करेगा और, एक और, ब्रह्म, और ब्रह्म एक है चैत्र का जीव साक्षी जिस समय में अनुसंधान करेगा मित्र का जीव साक्षी भी अनुसंधान करेगा और जीव साक्षी है और वो एक है, तो होने से सारे अनुसंधान करने वाला एक हुआ अब चैत्र का अनुसंधान को मित्र को भी पता चलना चाहिए क्योंकि वो तो अनुसंधान करने वाला एक हुआ ना ये दो सिकार है ब्रह्मण एकत्व तद अभिन्न साक्षिण एकत्व होने से चैत्र अवगते मित्र से अभी अनुसंधान प्रसंग इति सिंत कहता है कि तस्य उपाधिना ताना तो जो जीव साक्षी हुआ यद्यपि ब्रह्म अभिन्न हुआ किंतु उपाधिदेना नाना हो जाएगा तो यद्यपि आकाश एक है कि घटाकाश मठाकाश लेकर करके ही अलग हो जाएगा जा, अर्थात साक्षी एक है वही सबको प्रकाश करेगा कि तो प्रमाता को तो उतना ही देगा जिस प्रमाता से जितना आया था उदाहरण देने के लिए बैंक में तो हजारों करोड़ आया है रहे आपको बैंक कितना देगा जितना आप रखें प्रमाता जितना साक्षी में डालेगा ज्ञान के लिए साक्षी प्रमाता को उतना ही देगा अधिक नहीं देगा तो होने से सब मिश्रण संक्र नहीं हो जाएगा तस्व नाना तो अदोष उपाधि जो हुआ अंतकरण अंतकरण नाना होने से साक्षी नाना माना जाएगा जीव साक्षी नाना हो जाएगा अभी एवं जीव निरुप्य चैतन्यक्षी क्या था अंतकरण चैतन्यम ये माओ उपहित चैतन्यम जीव साक्षी अंत करना चैत जीव जीव, जीव साक्षी जीव है अंतकरण उपहित होने से साक्षी अब अवचिन होने से जीव, जीव, से। जीव तो यहाँ कहते हैं माओ उपहित होने से ईश्वर साक्षी कहा जाएगा तभी ईश्वर साक्षी हो जाएगा माओ उपहित ईश्वर होगा पहले ईश्वर जानना चाहिए फिर ईश्वर चाहिए इस प्रकार कहेंगे तदपि जीव साक्षीवन नाना किम व एकम इति अपेक्षाया ये ईश्वर साक्षी एक होगा नाना होगा मूल में कहा तक ईश्वर साक्षी एक, एक ये ठीक है टीका कहा तत्र हेतुम आह क्यों ये एक होगा मूल में साक्षी के लिए उपाधि कौन है माया माया है एक माया एक होने तद उपाधि भूत माया है एक माया एक होने से ईश्वर साक्षी भी एक हो गया टीका मैं अनादि अनिर्वचनीय सती विपर्य उपादान भूता विक्षेप शक्ति प्रधाना माया माया का लक्षण कह देते हैं अनादि है अनिर्वचनीय है विपर्य का उपादान है विपर्य ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपादान है और विक्षेप शक्ति प्रधाना माया में विक्षेप शक्ति प्रधान है माया आवरण नहीं करेगा ईश्वर को आवरण नहीं करेगा ईश्वर जानता है कि हम तो ब्रह्म है किंतु जगत दिखेगा विक्षेप शक्ति रहेगा ईश्वर के साथ माया है जीवों को जो अविद्या है उसमें धो सकती है पहले तो आवरण करेगा बाद में, में आवरण शक्ति नहीं का ब्रह्मक है किस लिए विपर्य ब्रह्म ज्ञान अब ये संग्रह भी कहे ना ब्रम ब्रह्म ठीक ठीक ब्रह्म नहीं ब्रह्म ज्ञान महान ब्र ब्रह्म आ, ब्रह्म ज्ञान होता भूत शक्ति प्रधान माया आगे टीका एक कह दिए किंतु माया विरुद्ध मित्र श्रुति में माया भी बहुवचन का मूल में कहते हैं इंद्रो माया भी पूर्व रूप ये पुरु रूप नाना रूप इंद्र माया के द्वारा नाना रूप को प्राप्त करता है तो यहाँ तो इत्यादि श्रोत माया भी बहुवचन से बहुवचन कहा गया मायागत शक्ति विशेष अभिप्राय अभिप्रायता मायागत शक्ति विशेष तो अभी सिद्धांत कह दिया पूर्व कहा कि इंद्रो माया भी बहुवचन कहा गया तो आप कैसे माया को एक कह दिए ईश्वर का उपाधि माया एक होने से ईश्वर साक्षी एक है आपका पूर्व कहता है इंद्र माया भी बहुवचन है माया को तो एक कैसे करें सिद्धांत कहता है कि बहुवचन माया से मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायता माया में अना, मतलब अनंत शक्ति है नाना शक्ति से नाना कार्य होगा इसलिए माया भी कहा गया वो माया स्वरूप नाना नहीं है उसका शक्ति नाना है मायागत सत्व रजस्तम गुण अभिप्रायतया तमो रूप गुण माया में तीन गुना है उसको लेकर के माया भी कह दिया या तो मानिए माया में अनंत प्रकार सृष्टि करने के लिए शक्ति है उस शक्ति के चलते माया भी कहा नहीं तो माया का तीन गुना है उसके लिए माया भी कहा किसी उपाय से बहुवचन में सिद्ध हो जाएगा टीका में इंद्रो निरंकुश ऐश्वर्य बहुरी है निरंकुशम ऐश्वर्य यश्य इंद्र यदि परमेश्वर धातु से रन प्रत्योग होता है कर्ता में तो परम ऐश्वर्य वाला इंद्र इंद्र कौन है परमात्मा या इंद्र शब्द का का इंद्रो माया भी इंद्रा परमात्मा। माया भी शब्द परमात्मा कामो पूर्व रूप बहु रूपो प्रतीयते प्रती होता है नाना रूप से प्रतीत होता है रज्जु सर्व रूपेण प्रतीयते न तो बहती इसी प्रकार की प्रतीयते यथा बनियादेह दाहकत्व प्रकाशकवादी कार्य तद तो अनुकूला शक्ति विशेषाह कल्पियंत वनि में दाहकत्व तो अलग है प्रकाशकत्व तो अलग है इसलिए वनि में नाना शक्ति है कल्पना किया जाता है तथा जगत रूप विचित्र कार्य दर्शन माया ते शक्ति विशेषाह माया में भी शक्ति विशेष कल्पना किया जाएंगे क्योंकि जगत रूप विचित्र कार्य देखते है इसलिए बहुवचन हो जाएगा अच्छा पूर्व पक्षी कह रहा है की नु मुख्यार्थ परित्याग के कारण माया भी ही कहा गया बहुवचन मुख्यार्थ है आप उसको त्याग करके सत्व रजतमो को ले लीजिए नहीं तो बहुत शक्ति है नाना शक्ति को लेकर बहुवचन ये उसका स्वरूपों में बहुवचन माया भी कहा गया आप ये से क्यों लेते हैं जहाँ मुख्यार्थ संभव होता है गौण मुख्य और मुख्य व कार्य मुख्य तो मुख्य जहां लेना है मुख्या बहुवचन बहुवचन को परित्याग करने में किम कारण्य सिद्धांत उत्तर देता है अनेक श्रुति स्मृति श्रुतिष्पर्क होना चाहिए ना दूर दुर्दुर्लिप है न अनेक श्रुति स्मृति गचन सिद्ध तद निश्चय में एक बचन कहा गया ये इंद्रो माया भी एक जगह में बहुवचन कहने से इसके आधार पर नहीं देना है कहा गया भूल ने कहा माई नहेश्वर माया एक बचन कहा गया माई तो, तो नहीं माया में एक वचन कहा गया सुनिषद में ये टीका में ननु पूर्व पक्षी कह की जो माया में एक वचन कहा गया ये जाति अभिप्राय कम घट घटाहा उसमें जाति कितना रहेगा एक एक रहेगा घट तो जाति को ले करके एक वचन ये कहा जाता है जातीख्याम एक वचन बहुवचन जाता जातियाख्याम एकस्म बहुवचन अन्य बहुवचन एक वचन ये दोनों हो सकते हैं जाती आख्या को लेकर के अर्थात जाति कथन हो रहा है जाति अभिप्रायकम कम ये जो सो माया एक जाति अभिप्राय को लेकर के सिद्धांत कहता है कि इति हो गया ना क होना, होना चाहिए असंख्य असंख्य हो गया असंख्य क्य क होना चाहिए आशंक ऐसा आशंका करके एक निवर्त के एक पद युक्ता सूची पटती ये शंका का निवृत करने के लिए जिसमें एक शब्द है उसको कहते हैं अभी आप हैं क्या नहीं दिखा पाएंगे कहते हैं अजाम एकाम रोहित शुक्ल कृष्णाम बहुत प्रजा सृजमान स्वरूपाजो हिषमाण से झहा भुक्त भोगाम खजो अन्या शुक्र का है तो, एकाम अजाम अजाम अर्थात तो अनादि अजाम जिसका जन्म नहीं हुआ अनादि लोहित शुक्ल कृष्णाम लोहित शुक्ल कृष्ण जिसमें है लोहित अर्थात सत्ज शुक्ल अर्थात सत्व कृष्ण अर्थात तमस तीन गुण वाला सब द्वितीयांक तो है तो, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम आगे है धिकरण है सृजमाना कर्तरी सा नृष्टि करने वाली को सृजमान का विशेषण है किसको सृष्टि करता है बहु तो ही स्वरूप प्रजा बहुत सारे प्रजाओं को बहुत शब्दितिया किया बहुवचन बहु ही प्रजा स्वरूप अर्थात माया जो सृष्टि करता है किसी प्रकार की कहते हैं अपना स्वरूप समानम रूपम ये अपने जैसा समान रूप वाले बहुत सारे प्रजाओं को माया सृष्टि करती है प्रकृति और इस माया को प्रकृति को एको ही जो जुसमाण अनुशेते एक अज अज अर्थात अजन मान एक पुरुष एक पुरुष इस प्रकृति को जुसमाण भोग करता हुआ अनुसैते उसके साथ रहता है ये कौन है कहते हैं बद्ध पुरुष जो बद्ध पुरुष होगा वो प्रकृति को भोग करते हुए उसके साथ रहेगा ए को ही अजो और एनाम भुक्त भोगाम जहाती है में इसका शब्द दिया है एनाम ए, ए अर्थात प्रकृति इसी प्रकृति को अन्यो अजह इस प्रकृति को एनाम भुक्त भोगाम भुक्त भोगाम अर्थात तो यहाँ विग्रह है भोजता भोग भुगता नहीं प्रकृति भोग नहीं करती है वो जीवो को भोग देता है इसलिए भोजता भो भोग करवाई है। क्या कहते भो है भोगा भोजता भोगा य भुक्त भोगा इस प्रकार की लेंगे। तो ताम भुक्त भोगाम एनाम्यो अजह जहाती जिसको ये प्रकृति भोग दे दिया वो भोजता भोग दे दिया उस पुरुष इस प्रकृति को छोड़ देगा मुक्त हो जाएगा ठीक है में जन्म शून्यम अनादि भूतम इस सूत्र का ए, मंत्र का आरम्भ में ना अजाम अजाम के लिए कहते हैं जन्म शून्यम भूतम जन्म शून्य है अनादि है स्व समान जातीय इतर प्रकृति शून्यम एकम मंत्र में कहा गया एकम एकम के लिए कहते हैं स्व समान जातीय इतर प्रकृति शून्य अपने सजातीय दूसरा नहीं है ये हो गया एकम आगे है लोहित तो शुक्ल कृष्ण मंत्र में है रज सत्व तमो मई ये तीन वाला है आगे है बहु ही प्रजा समान रूपा स्वरूपा बहुत सारे प्रजाओं को अपने स्वरूप अर्थात जैसे प्रकृति का स्वरूप है क्या स्वरूप है ऐसे जो प्रजा का सृष्टि करता है सब त्रिगुणात्मिका उनको सृष्टि करने वाली को सृजमाना में कर्तरी सहसुआ है सृष्टि करने वाली प्रकृति उसको एको अजन्मा जीवो जुसमान सेवमान एक ओ अजन्मा अर्थात दूसरा है के अजन्मा अजन्मा कौन है जीव जुसमान पुरुष सेवमान भोग करता हुआ अनुते उसके साथ बद करके रहता है अर्थात तत्मती तो प्रकृति के साथ वो तादात्म्यपन्न करके रहता है जीव और जहाती एनाम एना भुक्त भोगाम भुक्त भोगाम प्रकृति इसे प्रकृति को जहाती जहाती दिया जाती कौन अजो अन्य ईश्वर ईश्वर मुक्त पुरुष मुक्त पुरुष को छोड़ देता है मायाया माया एक तात्पर्य आपने ये श्रुति दे दी अभी अजाम एकाम एक कह कर करके इसमें माया एक है इसमें कैसे निश्चय हुआ आपका एकाम एक शब्द आया तो इसके लिए कह दिया गया तो पूर्व पक्षी अभी कहता है इसके लिए माया एकतम श्रुति तात्पर्य सिद्धम कथम ज्ञातम् श्रुति तात्पर्य से दुरूहत्व श्रुति तात्पर्य जानना ये गंभीर है तो कैसे आप निश्चय कर दे आप कहेंगे एकाम एक कहा गया अगर एकाम एक कहने से आप माया को एक लेंगे तब आगे भी कहा गया कि एको अजो इसको जु समान अनु तो फिर नाना बुद्ध पुरुष नहीं होना चाहिए एक ही होना चाहिए माया को एकाम एक कहा गया वहां एक मान लेंगे और यहाँ अनुश्चे में एक है यहाँ क्यों नाना पुरुष मानेगे बद क्यों नाना मानेगे यहाँ भी जीवा एक मानिए तो पक्षी का कहने का तात्पर्य दूर ये गबीर है <coughs> स्मृतिकार अनुसारेणय न, न परा सर स्मृति पटती सिद्धांत कहता है स्मृति का भी इसमें अनुमत है पराशर स्मृति पढ़ते है आगे मूल में दिया सरत्य विद्याम हृदय निवेश योगी योगी माया नमः मायां विता हृदय निवेशते हृदय में जो प्रवेश हो जाने से योगी अभिद्या फैली हुई अविद्या माया विस्फ तरती तस्मय अमेय्या विद्यात्म ने नम वो अमेय अमेय अर्थात विषय तेना ज्ञान तो नहीं होता है और विद्यात्मने विद्यात्मा अर्थात चैतन्य रूप है उससे नमः ऐसे पराशर स्मृति कहे तो वहां भी वो कहे हैं कि अविद्याम एक वचन कहे मायाम एक वचन कहे स्मृति भी उसको एक वचन रूप से कह रहा है टिका में। में। परात्मनी परात्मी निवेश जिस परात्मा का हृदय में निवेश करने पर हृदय में, में निवेश हुआ था हृदय होता है वृत्ति वृत्ति में निवेश होता है वृत्ति आयुभ्य ब्रह्म तो सर्वदा है और हमारा घटाकार वृत्ति में भी ब्रह्म प्रतिबिंबित तो हो रहा है किंतु कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति में जब चैतन्य आरूढ़ होगा तभी तो जाकर के अविद्या को हटाएगा वृत्ति आरूढ़ वृत्ति आरूढ़ जब हो जाएगा ब्रह्म योगी अविद्या तरह योगी अविद्या को पार करेगा क्योंकि ब्रह्मकार वृत्ति में जब आरूढ़ होगा चैतन्य तभी जाकर के उसको ज्ञान शब्द से तार तस्मे तस्मे ज्ञान स्वरूपा ज्ञान स्वरूप विद्यात्मा ने कहा ज्ञान स्वरूप अमेय आय अमेय क्यू कहते हैं ब्रह्म को कहते हैं वृत्ति अवचिन्न चैतन्य अगोचराय वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विषय नहीं बनेगा ब्रह्म अतः फिर ब्रह्म का वृत्ति होती है नहीं होती है हो। तो यहाँ पर वृत्ति अव चैतन्य अगोचर कहने का अर्थ फल नहीं बोला <पने> जहाँ अगोचर कहा जाएगा फलव्याप्ति का निषेध जहाँ गोचर कहा गया मनुष्य मनुषा एवं मनुष्य एवं और अवांग गोचर कहेंगे तो अविद्याम जो ये स्मृति में कहा गया तरथ ही अविद्याम विम अविद्या का विशेषण दे दिया बीतता बीतताम भितत अर्थात विस्तीर्ण विस्तार धातु प्रपंच आकार अविद्या तो हो जाने पर भी अनर्थ निवृत्ति तो नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है कि सर्व अनर्थ भूताया मायाया या अशिष्टत्व अच्छा पूर्व पक्षी का बात कह पूर्व पक्षी कहता है कि अविद्या का निवृति तो हो जाएगी किंतु ये सब अनिष्ट कैसे निवृत्त होगा अविद्या जाने पर भी माया तो रहेगा ना तो अनर्थ सर्व अनर्थभताया माया या अवशिष्टत्वादंख्या अविद्या चला गया किंतु माया तो रहेगा तो से सिद्धांत कहता है मायाम अमैयाम माया तो जो अविद्या है वही माया है तो ये दोनों भिन्न नहीं है कहीं कहीं जैसे पंचोदशी इत्यादि में कहा गया व्यष्टि को अविद्या समष्टि को माया इस प्रकार कहते हैं तो वास्तविक तो उसमें कोई अवच्छेद नहीं जो है जो अविद्या है वही माया है आप व्यष्टि समष्टि करेंगे नाना जीव मानेंगे तो एक जीव मानेंगे तो फिर अविद्या और माया में कहा अंतर आएगा तो एक ही अविद्या है वही जीव का उपाधि है, है एक ही माया है वही ईश्वर का उपाधि है एक जीव में जो ईश्वर है वही जीव है एक ही तो जीव है इसलिए माया अभिद्या वास्तविक है एक जीववाद वेदांतिका चूड़ा सिद्धांत इसलिए वास्तविक एक ही है टीका में सो आश्रय आश्रयोहक भ्याम सो आश्रय अव्यामोहक अव्यामोहक और व्यामोहक विशेषे वस्तु तो न तय भेद इतिहास है माया और अभिद्या में वास्तविक भेद नहीं है ये दो खाली अलग अलग थोड़ा कार्य करते हैं क्या करते हैं सो आश्रय का अव्यामोह माया ईश्वर में रहेगा उसका मोहक नहीं होगा और अविद्या जीवो में रहेगा आश्रय का व्यामोह होगा हो इतना ही भेद है बाकी दोनों एक ही हैं कैसे क्या जो आवरण व्यामोह आवरण तो स्व आश्रय स्व पद से माया को लेंगे तो स्व आश्रय अव्यामोहकत्व और स्व पद से अविद्या को लेंगे तो व्यामोहक हो, हो जाएगा जीव में ये विशेष होने पर भी वस्तु तो नयो भेद ननु इत्याश्रय नव पक्षी कह रहे हैं जातौ एक वचन स्मृति में भी जो माया एक वचन कहा गया वो भी जातो में एक वचन तो संभव एक पदस्य अः एक पदस्य अमुख्या अभी सुवचत्व पहले आप माया एकम कहे थे वहां एक उच्चारण किया गया उसको आप जोर दे रहे थे पूर्व पक्षी कह रहे थी एक पद भी अमुख्या एक को अमेख्य अर्थ लेंगे और माया में जो एक वचन कहा जाता है इसको हम जाती आख्या ले लेंगे तो माया भी जो मूल में है वो बहुवचन सिद्ध होगा एक पद जो एक शब्द जो आया माया में एकम वो गुणार्थ है तो होने से बहुवचन सिद्ध रहेगा अभी कथम निश्चय कहता है कि माया एक है ये कैसे सिद्ध होगा पक्षी अभी कह रहे हैं कि इत्यादि श्रुति स्मृति सु मूल में इत्यादि श्रुति स्मृति सुवन बलै न इतना सारे प्रमाण दिया अगर आप फिर भी तर्क करेंगे कैसा होगा सिद्धांत कहता है की लाभवान ये नया एक लोग कहते हैं ना लाघवाद तो सिद्धांति कहते हैं कि आप अगर ज्यादा भाई करते है लेकिन लाघवाद एक ही मान लीजिए लाघवाद लाघव अनुग्रहित है न माया एक तो निश्चित है लाघव से एक मान लीजिए ठीका में सिद्धांती और प्रमाण देता है अविद्याम अंतरे वर्तमान कठोपनिषद में अविद्याम एक वचन का मम माया दुर गुणमय मम माया वहां भी एक है इतने सारे प्रमाण है लाघव भी तर्क है नाम आदि न संग्रह जो मूल में कहा ना इत्यादि से ये सब आदि आधिपद से उपसंग उपसंग करते हैं मूल में ततच तद उपहित चैतन्यक्षी माया उपहित तदहित माया उपहित चैतन्य ईश्वर साक्षी तच अनादि क्यों मायाया किं ईश्वर अनाक्षी भी अनादी है क्योंकि माया मया है साक्षी सर्वदीसक्षी भी अनादी है क्योंकि अविद्या भी अनादि अच्छा टीका में तैतन्यमी तो अनादी ना उपाधिमाया एक तरह उपाधि मयावन से तक ईश्वर से मायाया तथा माया एक अच्छा अच्छा अर्थात ईश्वर साक्षी क्योंकि ईश्वर का तो बात आया नहीं अभी तक तो, अर्थात ईश्वर साक्षी न जैसे उपाधिताया एक होने से ईश्वर साक्षी एक हुआ तथा तया अनादिव त अनादितया एक होने से ईश्वर साक्षी एक वा माया अनादि होने से ईश्वर साक्षी भी अनादि होगा अनादि अनादिम अभी आह मूल में कहा तच अनादि ईश्वर साक्षी अनादि भी है ईश्वर साक्षी एक है क्योंकि माया एक है ईश्वर साक्षी अनादि है क्योंकि माया अनादि ठीक है मैं तर्थात चैतन्य मूल में कहा ना तच अनादि तत्त तो चैतन्यम ईश्वर साक्षी जो है वो अनादिथ ठीक है आधी यहां तक अभी आगे हमको ग्रहण के बाद तीन दिन पाठ नहीं चला पाएंगे क्योंकि वहाँ पाठ लेना होगा समान समय है ना नहीं होगा तो इसलिए अगर आप लोगों का सामर्थ्य हम आप लोगों का अगर जोर है तो हम कल एक पाठ कर सकते हैं परसों तक तो ग्रहण नहीं होगा आगे और दो दिन होगा प्रतिपदा तो द्वितिया ये तीन दिन हम पाठ कर सकते हैं ताकि तीन दिन आगे आप लोगों को बढ़ जाएगा नहीं तो आपको अगर छह दिन छुट्टी चाहिए हमको कोई छह दिन व्याकरण पाठ तो होगा दीयापन इसलिए ये पाठ तो छह छुट्टी छह दिन बहुत नींद लगेगा छह दिन होने से छह तो... दिन छुट्टी मुझे चाहिए छह दिन चाहिए तीन दिन, दिन, दिन सुबह से शाम तक तो सो जाइए हो जाएगा तो अच्छा ठीक अच्छा द्वितीया दिन करेंगे उस दिन तो करेंगे क्योंकि हमको व्याकरण पाठ भी उस दिन है जो लोग आएंगे उसको दो पाठ कर जाएगा और बाकी कल नहीं होगा आपके ग्रहण ग्रहण परसु है ना परसु परसुत तो ना।, ना ना पूर्णिमा का दिन ग्रहण होना है ना आठ तारीख उसी दिन अच्छा आठ तारीख पता नहीं आज तो त्रयोदशी है कल चतुर्दशी है परसु है तो परसु तो पाठ नहीं होगा तो बाकी है कर्म और प्रतिपदा द्वितीय द्वितीय पाठ होगा जी बात बात जी